बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्री नंदनंदन वंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामूथम बिंदव मनोहर कल्पतरु के वाछाकूश कृपासी वच अति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूकघयत गिरी जत्पातमह वंदे परमा वृंदावितुष वैपिया वैकेशवाश भक्तिपदेदेवी देवी तयी नमो नमः नारायण नमस्कृत ननरम देवी सरस्वती व्यास तथोज मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी अत्र प्रकाशने गुभभोक्तिक्त भक्ति सदा भोक्ति प्रमोदाजगोद सदाभवीष्टोहम तीर्थास्पदम शिव विरचिता शरण्यम भीतातिहम पुन बाल्य भवदीपूथे महापुरशते चरण स्तज्सुरेपीलक्ष्यं महापुरुषते धर्मीर्जवचा जगगारण्यम मी ग्यपिवधा वो वंदे महापुरशते चरणारवविंदम्लवनकमनी छठाया विस्फुरजीत किधु स्वदर्शी पूर्णागरसागरसारम आराधिका काम करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभुनेंद श्रियाद्वैत गाधर भक्त गौरभक्तिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे आजनुलंबित भुजौ कनका बतीतनकर कमलाताक्ष विशाबर दिवर जुगध वंदे जगत प्रियकुणता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरि हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि नमा गंगे तब पाद पंकज सुरासुरैर्वंद दिव्यूपम भुक्ति मुक्ति दी भावानूपेन सदा नंगातरंग रमणीयजट गौरीर विभूषी तोम भागम नाराण प्रियमदापहारम वानसीपुरपती भजवी स्वनाथ बागी सज वदे लक्ष्मी जी जस्ते हृदय संबी हम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वैराग्य विद्याजोक्ति शिक्षा तुमेक पुरुषो पुराण वैराग्य विद्याज भक्ति योग शिक्षार्थमेकम पुरुष हो पुराण हो जगत सर्व चर्चा हुआ था शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाध्य कहते हैं ये अधक्ष जो भगवान अधक्ख जो वस्तु का सेवा कोई नहीं करना चाहता अक्ष जो वस्तु का सेवा में सब लगे हैं अक्ष जो वस्तु का सेवा में सारे दुनिया लगे हैं लेकिन अधक्ष जो वस्तु इनके सेवा करने के लिए किसी का अंदर में कोई भावना है नहीं जब तक चेतना का उन्वेष ना हो जाए तो वो कैसे सेवा करेगा अधक्ष जो वस्तु का स्वरूप ज्ञान हो जाए अध वस्तु क्या है इसका सेवा करने के बाद क्या मिलेगा ये सब अनुभव हो तो अध वस्तु का सेवा करता है करने के लिए इच्छा होता है मूल बात ये है साधु साधुसंग होने से मूल बात ये है कि साधु साधुसंग होने से ही आपका अध वस्तु का सेवा करने का इच्छा पैदा होता है साधु संग छोड़ के कोई भाव है नहीं जो कुछ भी है साधु संघ में क्या होता है मतलब साधु संग में अनर्गल भगवान का चर्चा होता है साधु मतलब भक्तों साधु मतलब भक्तो जो भगवान का भक्ति करता है बाकी साधु शब्दों यूज़ किया जाए तो उसका व्यवहार अधूरा हो जाएगा सद का सेवा में जो लगे हुए हैं सत से साधु आया है सदवृत्ति अवलंब किए सत का मतलब जो वस्तु नित्यकाल है अस्थि उसका सेवा में जिसका प्राण है मन है हृदय है वो साधु है बाकी भगवान का सेवा को ठुकरा दिया कोई दरकार नहीं बेकार झमेला है क्या दरकार है उससे तो अच्छा निराकार ब्रह्मों का उपासना करो महाराज तुम तो ये विचार बना लिया लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया भागवत जी जो ठाकुर जी का चरण का सेवा जो ठुकरा दिया उसका कोई रास्ता है नहीं उसका पतन होगा ही होगा ब्रह्मा जी भागवत जी का दशम स्कंध में ये बात को वो पूरा खोल के बता दिया और क्षमा जाचुना किया भगवान के सामने भगवान के सामने क्षमा जाचुना किया हमको क्षमा करो हमने अन्याय किया उल्टा कर दिया आपको परीक्षा करने के लिए गया और क्षमा कर दो हमको और बोले बड़ा भारी ज्ञानी है हम हमने सोचे कि हम बड़ा भारी ज्ञानी हैं हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है बाद में तो ये निकला कि हमसे बड़ा बूका और कोई नहीं है उसे बोले ज्ञाने प्रयास और मुदापा इसे ज्ञान का प्रचेष्टा छोड़ दे, जो ज्ञान भगवान का स्वरूप दर्शन नहीं कराए भगवान का सेवा में नहीं लगाए वो ज्ञान क्या काम का है भले ही तुम ज्ञानी हो भगवान बोले तू तो ज्ञान प्राप्त किया बहुत सारे पाठ भी करता है पूजा भी करता है लेकिन मेरा क्या सुविधा किया मेरा लिए कुछ किया क्या ये तो पाठ कर रहा है तेरा लिए कर रहा है मेरा लिए क्या किया बड़ा भारी ऊंचा बात है ये समझ में नहीं आता जब तक सेवा में आनंद नहीं आता तो वो नित्य आनंदमय जगत में उसको उसका जो प्रवेश का जो विषय है वो संभव नहीं जब सेवा में आनंद मिले डूब जाओगे सेवा करते करते तब जरूर सोच लेना कि आपका ऊपर गुरु वैष्णव संतुष्ट है और आपका अंदर से भी प्रेरो ना आया जब गायत्री मन तो जब कहते हो क्या बोलते हो प्रचोदयात बोलते हो ना गौर गायत्री और काम गायत्री उसका पहले ब्रह्म गायत्री जो भी करो प्रचोदयात अंतिम में बोलना पड़ता है प्रचोदयात प्रचोदयात क्या माने किया है कोई तो समझे तब ना प्रचोदयात कथा, कथा का माने किया है मतलब प्रचोदयात कथा का माने हैं प्रेरणा हमको प्रेरणा मिले ठाकुर जी का सेवा में सब करने में प्रेरणा मिले प्रचोदयात कथा का अर्थ है प्रेरणा मिले हमको अगर ना प्रेरणा मिलता है पीछे जा रहा है तो उल्टा रास्ता में जा रहे हो ये तो सीधा बात है ब्रह्मा जी का कहना है कि ज्ञानी प्रयास मुदपाशनमती हो हमने ज्ञान का प्रच बहुत किया तो हम भगवान को चुटकी बजा के जान लेंगे कैसा है लंबा चौड़ा ऊपर कहाँ रहता है सब हम बूझ लेंगे हम समझ लेंगे तब तक भगवान बोलेगे जे ये मूरख जीव ये तो धोखे में रह जाएगा जो वस्तु को जानने के लिए ब्रह्मा शंकर से लेकर तमाम देवता ऋषि मुनि पागल हो जाता जान नहीं पाता लिखा हुआ है भागवत का जंग ब्रह्म मरुंद रुद्र मरुथो स्तुन्दवंत दिब्बोई स्तबोई इत्यादि श्लोक का चर्चा हम करते हैं लेकिन इधर करना दरकार नहीं है वो बोलते हैं ये भगवान को जानना मुश्किल है अगर वो कृपा करके बोले तो जा जान ले हमको तब जाना जाएगा ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोक की भागवत में बोला ना ज्ञानम परम गुज यद विज्ञान समन्वित सरहस्य तदंगज गृहानो गतम मैं यवान हम यथा भाव गुण कर्म कर्मक तथा विज्ञानम ओस्तुत ते मद हम आशीर्वाद करते हैं तू जान ले ब्रह्मा को बोला हम आशीर्वाद करते हैं जा हो जाएगा ज्ञान लेकिन जब तक ना दे तब तक चिल्लाओ जितना स्लोगान दो जितना पैसा खर्चा करो जितना दौड़ो जितना जाग जोग कर कुछ भी करो कर लो मानी पावर मैन पावर ऑल फेलियर एक बूथ भी काम नहीं होगा भगवान शराठ वस्तु है जिसका ऊपर प्रसन्न होकर बोलेगा जा हो जाएगा जा तो हो जाएगा जोर जबरस्ती का बात यहाँ नहीं है इसलिए ब्रह्मा जी ने क्षमा जाचना किए बोले ज्ञाने प्रयास मुदपास्यो है हम तो बड़ा ज्ञानी है सोचा था अब आज हमारा बहुत सिक्ख्या हुआ ये ज्ञान का प्रचेष्ठा उदपास्य दूर में फेंक दे नजदीक में फेंके नहीं जैसे कचरा फेंकता है दूर फेंक जा ज्ञाने प्रयास मुदपस् नमन तिये वो और उसका बाद नमन करे अपना अहंकार को छोड़कर एकदम गिर गिरा कर दंडवत करे नमन करे क्षमा करो दया करो बस नमनती अब उसका बात क्या बोला बोले संत महात्मा का संमुख भवदीय वार्तम साधु जो वैष्णव है जो वास्तव साधु है उनके मुखारविंद से पिघले हुए अमृत मई को हम सोवन करते रहेंगे मतलब सोवन करने से क्या होगा जो ज्ञान के द्वारा होता नहीं अरे ज्ञान को फेंक दो सिर्फ सोवन के द्वारा बहुत सिद्धि हो जाएगा एकदम अंतिम तक बहुत सारे श्लोक हैं सब विचार करने का जाएगा नहीं है बहवो मदम प्राप्त त्रष्टा कयाधोदयो विषपरबा बलिर्वाणो मयश्च अथ विभूषण बहुत सारे श्लोक सुंदर सुंदर विभचन करो पागल हो जाओ भगवान बोले देखो ये सब कोई बेद फेद नहीं बांट किया ब्रज में गोपी ये सब कयादो आदि जो हम नाम बताते चले ओ विभीषण वो सब जो है ये सब वो सब गया नहीं बहुत सारे ज्ञान आहरण करने का कोई इच्छा नहीं था ब्रज गोप्य और बैद जो वैद्य का बारे में बताया था नारो जी की पाक्य ये सब कोई गुरुकुल में नहीं गया और महाराज क्या कहे वेद आदि वेद पाटी नहीं हुआ भगवान बोल रहे ये हमारा कथा सुनते सुनते हो गया तेनाधित गन्ना ये सब श्रुति भूति नहीं पड़ा और फिर खिब हमारा विषय में शोभन करते करते मशगुल हो गए और जो का तत्व तो जरूर है अब बोलोगे यज्ञ गण का आचार्यों कौन है वह तो गुरुग्रहण नहीं किया हाँ गुरु ग्रहण किया एक तो बात है यज्ञ पत्नी गण को साधारण नहीं है ये तो पहला मसला है उसका पहला इतिहास देखो क्या कौन है वो अभी तो यज्ञ पत्नी बन के आए है फिर उसका गुरु है आपने देखा नहीं गुरु है मालिनी मालिनी गुरु है मालिनी का साथ कृष्ण का कथा सुनते रहे सुनते रहे बात हो गया उसका चित्त शुद्धि भगवान का कथा सुनते सुनते जितना चित्त शुद्ध होता है जाओ आपका समझ ली सामने हिमालय है उसमें बैठ जाओ सब छोड़ के ऐसा करके बैठ जाओ देखो देखाओ शास्त्रों का प्रमाण नहीं है पूरा प्रमाण यही है जो जो जितना भगवान का कथा संत महात्मा का मुखारविंद सुनेगा वो भी पक्का आचरण वाले होना चाहिए वो चीटार होने से आप भी चीट हो जाओगे वो ये संभाल के देखना वो चीटा रह वास्तव है उसका मुखारविंद बिंदु सुनने से काम होगा नहीं तो होगा नहीं बेकार हो जाएगा जहां तहाँ जाने के लिए शास्त्रों का आज्ञा नहीं है तो हरिकथा भगवान का कथा सुनने का बाद जितना पवित्र भाव आता है हृदय में हृदय जितना निर्मल होता है ये तो गौड़िया मठ का विचार बहुत ऊंचा है बाजार का आदमी समझेगा नहीं चैतन्य वहाँ पर बोले चैत्य दर्पण मार्जनम भवो महाद्निर्वापन हम बोला न चैतरूप दर्पण का मार्जन हो भवभ पूरा दुनिया का आग जल रहा है चारों ओर ये उसका साथ लड़ाई कर रहे इसको छीन ला सब बंद हो जाएगा आपका कोई जलन नहीं होगा सिर्फ भगवान का संकीर्तन करो परम विजयते थे श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते कृष्ण संकीर्तनम नहीं है परम विजयते थे कृष्ण संकीर्तन नहीं है परम विजयते थे श्री कृष्ण संकीर्तन इसका क्या माने है? हैं परम विजयते थे श्री कृष्ण संकीर्तनम नॉट कृष्ण संकीर्तन इसका माने ये हैं इनके जो शक्ति है राधा रानी इनके साथ तमाम कृष्ण का जो लीला है कथा है इसका जो कीर्तन है तब परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री राधाराणी और उसका परिकरी सब लेके उसका सब जोड़े हुए ये कथा सुनो श्री कृष्णों का नहीं सब मीठा नहीं हो तो ये सब सब बात आता है शास्त्रों में ज्ञाने प्रयास मुदपस्व नमंती एव जीवंती सन्मुख रही भवदीय वार्ताने स्थित श्रुतिगताम तनुवंग मनु भी संतों का सामने बैठेंगे ये नहीं कि संत जहाँ वहाँ भाग जाएंगे साधुगुरु वैष्णव जो है वास्तव उसका सामने रहेंगे वो कथा बोलेंगे बाकी जो है वो कथा नहीं बोलेंगे अब बोलेंगे भी वो तो कोई वास्तव कथा नहीं जो भगवान का लीला को ही मानते नहीं भगवान का स्वरूप को ही मानते नहीं उसका कथा सुनकर क्या होगा तो भगवान ही दुखी हो जाते जबकि वेद उपनिषद सब जगह मेरा स्वरूप का वर्णन है भागवत में गर्ग संग तमाम जगह और तू बोलते स्वरूप नहीं क्या बात है भगवान का स्वरूप माया का है इससे बढ़कर तो अपराध नहीं होता भगवान दुखी हो जाते बड़ा चैतन्य आपको साक्षात बताए जो भी हैं उनजग्ञम जगत स्वरव ये बात को उठाया था अब पहले एक शब्द वो उठाया था जो श्लोक वो उसका व्याख्या काल हो पाएगा आज नहीं और थोड़ा स्पर्श भी कर दे रखने से क्या फायदा ये चैतन्य चैतन्न्य महाप्रभु का बारे में विश्व का सबसे बड़ा पंडित से ल सर्वभौम भट्टाचार्य महाशय साक्षात बृहस्पति है, है। गुरुदेव बृहस्पति सर्वभौम भट्टाचार्यों का स्वरूप लेकर आए चैतन्य महाप्रभु बोले तुम साक्षात बृहस्पति हो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जब कृपा मिला तो बोलना शुरू कर दिया पागल का महाप्रभु उसका पहले तो बोले ब्रह्मो माया ये सब चर्चा किया बस जब भक्ति मिला बस शुरू एक सौ श्लोक झंझावाद एकदम हवा का मापी बोल रहे हैं चैतन्य वहां पर वो बताए कि देखो सतश्लोक कोरी मोरे जे कोई ले स्थवन तुम जो एक सौ श्लोक बोल के मेरा स्तवन किया ये श्लोक जो श्रवण पठन करे उसका अवश्य मेरे में भक्ति होगा चैतन्य मापो का आशीर्वाद है वरदान है सतोश्लोक को इले स्तवन जे जौन को स्तवन पठन अवश्य मिले हमारा चरण में उसका भक्ति जरूर होगा आशीर्वाद करके वरदान दिया इसी का ही एक श्लोक का दो चयन लाइन हमने बताया ज्यादा जरूरी है नहीं इधर वैराग्य विद्यान य भक्ति योगो शिक्षा अर्थ में एक हम पुरुष हमने तो इतना एत, दिन तक सुना है बैराग्यो वैराग्यो वैराग्यो वैराग्यो अब वृंदावन में बैराग्यों का बात करो वो झाड़ू लगाकर फेंक देंगे बोले जा कहां से आया है बैराग्यो तो ऐसे ही पैदा होता बैराग्य सूखा वैराग्यों का बात बोलोगे तो वृंदावन में बहुत गुस्सा हो जाए क्यों बोले बैराग्यो तो ज्ञान और स्वाभाविक है ये भागवत का जो महिमा सुनोगे पद्म पुराण सुन, पद्म पुराण का वहाँ देखोगे भक्ति देवी का कष्ट निवारण करने के लिए क्या क्या हुआ और ज्ञान और वैराग्यो भक्ति देवी का चरण से, सेवा करते पीछे रहते हैं वैराग्य तो तब सिद्ध होता है जब भगवान में भक्ति सिद्ध होता है नहीं तो सूखा वैराग्य के द्वारा नरक मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ब्रह्मा जी बताए ना ब्रह्मा जी क्या बताएं इतना दिन तक हम चेष्टा करके आपका चरण को माने चरण का बारे में कोई ध्यान नहीं दिया अज्ञान के ऊपर ध्यान दिया बाद में उधर लिखा हुआ है भागवत में जो आरुझ कृच्छे परम पदम तथा पतति अधो अनादृत जुष्मत अन्यो भागवत का श्लोक भागवत जैसा प्रमाण है कुछ नहीं है रसमय एक स्पर्श करो किताब को ऐसा काट कर दो तो रस गिर जाएगा रसगुल्ले कहारी रसगुल्ले हैं उसमें वो ऐसा करो तो रस तो गिर जाता है वो तो प्राकृत रस है मीठा मीठा और ये जो भागवत का रस है वो जो मीठा है मिठास है इससे ये कौन आस्वाधन करे वो तो आस्वादन करने वाला आदमी तो बहुत कम है उसको तो ज्यादारा सा भी काट करो ऐसा कर दो हिल हिला दो तो रस गिर जाएगा ऐसा रसमय है भागवत उसमें लिखा हुआ ये प्रमाण प्रमाण ममलम भागवतम, प्रमाण ममलम प्रेमा पमार्थ महान श्री चैतमन महाप्रभुर मतम इदम तत्परा और भागवत जी महापुराण तमाम पुराण है वेद है जो कुछ भी है दुनिया भर का जो कुछ तमाम को एक जगह रख दो आर भागवत के बारे में साक्षात भगवान का उक्ति है कि ये है श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम इसका ऊपर प्रमाण और नहीं हो सबसे बड़ा विशुद्ध प्रमाण साक्षात भगवान है भागवत साक्षात भगवान है श्री चंद नंदन, नंदन भगवान से कृष्ण इसका वर्णन है आंखें हैं कौन माथा कौन है बुख सब वर्णन है भागवत का एक एक हाथ दो कौन है चरण उदर सब धीरे धीरे वर्णन है एक एक स्कंदो द्वाद स्कंदो का वर्णन तो वहां बताया कि आरुझ्य कृष्ठे परम पदम तथा हमने सोचा कि महाराज ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और हमारा सोहम सिद्धि हो गया वो जानते नहीं सो अहम हम वो है हम वो है ये लोग व्याख्या करते हैं ऐसा ही सो हम मतलब हम वही है ब्रह्मो अरे ब्रह्मो तो हो जरूर कि, कि ब्रह्मो व्यापक वस्तु है सोहम ये तो बात ठीक है तुमने गलत अर्थ लगा दिया सोहम मतलब ये तो तुम ब्रह्म वस्तु जरूर हो आंख से चिंगारी निकाले तो वो आंख का ही तो प्रॉपर्टी उसका अंदर में है आँख से चिंगारी लेगा निकालेगा आप बोलेगी आँख नहीं इसी अर्थ को पकड़ के आगे चलो तो उसका माने ये आता है जीवोई वो ब्रह्म न पढ़ा इट्स राइट ओके लेकिन तुम्हारा सोहम जो है ये तब सिद्ध होगा जब हम भगवान का है सोहम हम हम किसका है ये जब बुद्धि में आएगा तब तो आपका सो अहम बोलना तो इसका अधिकार आएगा अदरवाइज यू हैव नो राइट टू स्पीक दैट इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपका दासोश्मी चैतन्य महापुर बोलते थे पौपात भी बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी सारा पृथ्वी में जो गौर का चैतन्य महापुर शिक्षा को प्रचार किए वो एक बार कानों में आ जाए तो दूसरे का कथा अच्छा नहीं लगेगा ये तो हम वादा करके बोलते हैं सिद्धांतों का बात है इसमें कोई उठ पठांग बातें नहीं है तो बोल दिया मुंह में आया तो बोल दिया ज्ञान हमारा ज्ञान है सिद्ध कर दिया और तुम्हारा ज्ञान है तो सिद्ध करके क्या फायदा है? हमको कुछ प्रेम पैदा कराओ ठाकुर जी का चरण तब तो समझे तुम्हारा ज्ञान है तुम्हारा पास रखो उसके द्वारा क्या होगा हमारा कुछ सिद्धि होगा ज्ञान तो तब काम में आता है जब वो भगवान का सेवा में लगा है तदवस्तु अतद वस्तु का निरसन करके तदवस्तु जो सद्वस्तु है सद्वस्तु का स्वरूप क्या है उसका लिए मेरा क्या ड्यूटी है और हम भी कौन है उससे आया क्या ये सब स्वरूप को पता चले तो सोहम सिद्धि ये तो बोल देते हैं सो अहम हाँ ठीक है लेकिन बात का विचार करो तो उधर बताया कि देखो आरुज कृछे परम पदम तथा हमने बड़ा गर्व करके बोला हम ब्रह्म प्राप्त तो हो गया अब ब्रह्म प्राप्त तो हो गया अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पतोती अध अब ब्रह्म प्राप्त तो हो गया बोल के अहंकार करते हो और तुमको फिर धक्का मार के नीचे फेंक दिया जाएगा आरुज कृछे बड़ा कष्ट करके नेति नेती नेती नीति ये तदबुस्तवा विचार करके वे उसका बाद एकदम ऊपर उठा अब ठीक है आरुज कृष्ठ परम पदम ततः ब्रह्म पर पतती अधो फिर नीचे गिर जाता है क्यों बोले महाराज आपका चरण को आदर नहीं किया भगवान का जो चरण कमल है इसका आदर ठुकरा दिया और बेकार है क्या चरण है ठाकुर जी का स्वरूप है नहीं और तो ब्रह्म ही ठीक है ब्रह्मो ठीक है यही बोलते हैं लेकिन ब्रह्मो आया कहाँ से ब्रह्मा जी स्वयं बोलते जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशिष इत्यादि ब्रह्म संगीता का अब समय का जरूरी है गीता का पाठ रुक जाएगा इसलिए बीच बीच में बोलना जरूरी है क्योंकि गीता का पाठ सिद्ध हो जाएगा ये सब नहीं बताया तो गीता का पाठ सिद्ध नहीं होगा अधूरा रह जाएगा यहाँ चर्चा करते करते गीता में आया था महाराज यहाँ बताया उन्नीस नंबर श्लोक का चर्चा हो गया था 19 नंबर का चर्चा भी हो गया था उसका आगे भी हुआ फिर भी हम कह देते हैं, हम कह देते हैं, 19 नंबर का चर्चा हुआ था तस्माद अशक्तो सततम कार्यम कर्म समाचारों अशक्तो ही आचरणों कर्मों परमाप न अतः तुम आसक्ति शून्न होकर सर्वदा कर्त्तव्य कर्मों संपादन करो कारण आसक्ति ही तुम्हारा खतरा है तुम अनासक्त हो कि कर्म अनुष्ठान करने से तुम परम पुरुष का चरण प्राप्त हो उसका बाद काल समझाया गया था कि देखो कर्म ये सारा एस याद दिलाने के लिए हमने बताया तुमको ज्यादा याद हो जाए काल का चर्चा इसीलिए बताए कर्म नी संिमा स्थित जनकादको संग्रहवा भी संपस्वन कर्तमसी यदर श्रेष्ठस्तवेतरोन सजत् प्रमाण कुरुते लोक स्तुनुवर्तते जनोकादी जो महाजन है महापुरुष महाजन है वो लोग भी देखो उसका कर्म में कोई आसक्ति नहीं था फिर भी वो कर्म किए हैं तमाम जगत को शिक्षा देने के लिए कि हम भी कर्म करते हैं तुम करो जनकादि जो महाजन हैं ये अपना कोई दरकार नहीं है इसका तो भाव अलग है फिर भी वो दुनिया को व्यवस्थित रखने के लिए उसका ड्यूटी को समझाने के लिए बोलते हैं, हम जनक राज है देखो हम भी करते तुम भी करो अज्ञान अवस्था में किसी को कर्म संन्यास का बारे में समझा दो तो ये भारत भूमि में सारे निकम्मा पैदा हो जाएगा समझा मेरा बात कितना सीक्रेट चीज़ है भगवान श्री कृष्ण का ये कथा समझ जाओगे तो आपका किसी का हिम्मत नहीं आपको इस जगत में रखे वो जरूर ठीक से अगर समझ में आया ये गीता समझ में आया तो आप बंधन आपका छिन्न हो जाएगा लेकिन समझना मुश्किल है क्यों भगवान कर्मों का बारे में बोल रहे हैं ज्ञान का बारे में बोल रहे हैं भक्ति का बारे सब अलग अलग से सब स्ट्रीम लेकिन अंतिम में जाके प्लेटफॉर्म में देखोगे एक चीज़ है इसका व्याख्या हम करेंगे अभी भले ये जो जनक आदि जो है वो कर्म करे वो अगर बोले ये सब कर्म करके करने का दरकार नहीं कर्म सन्यास कर लो और तो सब कर्मो माया है आ, कर्मो माया ईश्वर ये सब जगत ये सब बेकार है इसका कोई है ही नहीं अस्तित्व ऐसा बोलते हैं अरे है नहीं महाराज तुम्हारा शरीर ऐसा स्पर्श करते हो तुम्हारा शरीर नहीं है क्या बात करते हो मायावादी विचार करके बोलते है, संसार है ही नहीं संसार है ही नहीं कहाँ से संसार आया संसार तो भ्रम है हमले संसार भ्रम है अरे महाराज तुम्हारा शरीर है तुम रहते हो बात करते हो सब भ्रम है कहाँ का बात है ये ये बोल सकते हो कि कहाँ संसार है ये अनस्टेबल है ये अनित्य है आज है कल तुम चले जाओगे प्रकृति चेंज होते रहेगा ये ठीक है लेकिन संसार माया है संसार बेकार है अब ब्रह्मो विकार प्राप्त हुआ माया बाया पकड़ लिया ब्रह्मो को कहाँ से ये सब विचार आता है प्रमाण कर सकोगे उपनिषद वेद भागवत पुराण किसी से तुम तो जो जितना भी तर्क करो प्रमाण नहीं कर सकोगे कि जो तो संभव नहीं कहाँ से गीता का भी प्रवचन देखो गीता में स्वयं बोला भयम भावन बोलते आ हमको जाजन करो पूजा करो बोलता है ना मद जा मग नमस्कुरु क्या बोलते हैं मत मांग नमस्कुरु हमारे सामने आसो हमको पूजा करो हमको दंडवत करो क्या हमको बोलने से भगवान जो पार्श्वनिवाद करता है हमको दिखाता है तो वो नहीं है कृष्ण बोल के कोई नहीं है बेकार है सपना है जब भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं कि दिखा के तो ये हम बेकार समझेंगे ब्रह्म ही प्रतिष्ठा हम गीता में बताया ना यह तुम तो ब्रह्म बोलते हो इसका भी प्रतिष्ठा मैं हूँ मैं ही नहीं हूं तो ब्रह्म कहां से आए जब भगवान बार बार पर्सोनिफाई करके बोलते है, दिखाते हैं, हम है हम है हम है तुम तो बोलते कृष्ण बोल गए कुछ नहीं है स्वरूप नहीं है सब बेकार है कहां से ये सब बुद्धि खराब हो गया एक भगवान का भक्तो भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का लीला सुनने से आप माला माल हो जाओगे एक उदाहरण दे देखो दे दे दे जितना सारे दुनिया का समस्या है प्रेम के द्वारा सारे समाधान हो जाए चैतन्य वहां को उपमान किया चैतन्य वहां पर उपमान किया तुम समग्र आनन्त तो ये जो विश्व है जगत है ये जगत को भगवान का सम्बन्ध भगवान भगवत संबंधित ये समझोगे तो सारे समस्या का समाधान है ये गप नहीं चैतन्य वहां जंगल से जाते हुए भी शेर को हिरण को हाथी को कृष्ण मंत्र तो बुलाया कृष्ण अनित कर प्रेम के द्वारा बृंदावन नैसर्गिकी दुर्व दुर्वरा सहासनो नी मिगायो वृंदावन ऐसा ही जगह है जहाँ हिरन और जो शेर है एक दूसरे को किस करता है चुम्मन करता है लिखा है वास्तव तो दिखाया गया ये गप नहीं है चैतन्यमापो साक्षात दिखा है का रास्ता भी जाल रहा है और जितना सारे शेर है जितना सारे टाइगर सब निकाल गया एकदम सब आ गया चैतन्यमापुर के पीछे और सब प्रभु का पीछे चल रहा है पीछा नहीं छोड़ता है और एक दूसरे को चुम्बन करता है मुख लगाकर क्या मजा है वृंदावने की दुर्बैरा सहासनों नी मिगायो ये संभव है ठाकुर जी है और प्रेमी भक्त तो है सारे संभव है क्या बीरा जी का बात तो हम तो तुलते नहीं गौरिया मठ में इसलिए तुलते नहीं उठाते नहीं कि मीराबाई राधा रानी का अनुगत तो नहीं किया बाकी तो मीराबाई के चरण में हमारा दंडोवत है क्योंकि इतना भक्तिमती है कहने का लायक है लेकिन राधा रानी का नाम उठाया नहीं अब राधारानी का नाम उठाया नहीं तो भक्त लोग बोलते हैं राधा रानी छोड़ के हम श्याम सुंदर को क्या करें हमको तो राधा रानी चाहिए ये सब विचार है क्यों जब राणा राणा ने मारने का कोशिश किया सांप भेजा क्या जहर दिया कातिल करने का कोशिश किया तो मीरा जी ने डांट के बोला राणा क्या करसी राणा क्या करे मेरा क्या बिगड़ेगा मेरा बोलो एक तो रमणीय होकर इतना हिम्मत है चिल्ला के बोला राणा मेरा क्या करेगा क्या बिगाड़ लेगा किसका हिम्मत से बताया ये बताओ आप किसका हिम्मत से बताया जो जंगल से गया एकदम कोई नहीं है कीर्तन करते करते ठाकुर जी का भाग में कोई जंगल का पशु उसको पकड़ा कि खाया कि सांप काटा क्या हुआ सांप भेजा पेटी में फल है बोल के सांप को खुला ए ये पेटी को खुला देखे काल एकदम पेटी को खोला फल है बोला राणा ने फैल भेजा तो फिर फल का पेटी को खोला एकदम साफ करके उठा वो तो काल सांप है एक स्पर्श करने के आपका हो गया छुट्टी फिर भी मीरा जी कुछ नहीं बोला हाथ जोड़ के बोले ये भी तो मेरा गिरीधारी है हाथ जोड़ के विश्वास करते बार ये भी गिरीधारी है हमको डराता है तो देखा गिरीधारी का शिला हो गया वो सांप हो गया गिरीधारी का शिला उसको पूजन किया कहाँ से हो गया बोलो कितना विश्वास है ये साफ नहीं हमको डरा रहे कुछ नहीं है। ये माया है ये साफ है कुछ नहीं है ये मेरा तो गिरधारी है तमाम दुनिया में ऐसा जगह नहीं है जब गिरधारी नहीं है तो ये भी गिरधारी का एक स्वरूप है अयोध्या में एक बाबा बैठ के कुछ काम कर रहा था उसका घी का डब्बा और जो है आटा फाटा एक कुत्ता लेके दौड़ रहा है वो पीछे पीछे दौड़ रहा है हे राम जी हे राम जी दे जा दे जा ऐसा करके ये भी एक अलग सा भाव है ये परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी एक एक स्वरूप पकड़ कर तो बात ये है जो तमाम दुनिया में भगवान कह रहे हैं कि हमारा करने का कुछ बचा है बोलो हमको क्या करने का जरूरी है कुछ दरकार नहीं ना करे तो हम तो स्वयं ईश्वर है फिर भी भगवान बोल रहे फिर भी हम करें तमाम दुनिया का जितना सारे समस्या है ऑल कैन बी सॉल्व इंस्टेंटली तमाम दुनिया का समस्या का समाधान हो जाए अगर चैतन्य महाप्र का प्रेम धर्म तमाम दुनिया में घोषित कर दो प्रेम आ जाएगा तो सारे समस्या हिंसा भूल जाएगा बस तमाम दुनिया का समस्या समाधान प्रेम धर्मों के द्वारा बाकी कुछ भी कमेटी बनाओ कुछ भी करो वर्ल्ड हेथ वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजर कुछ नहीं होगा क्या हुआ बोलो क्या हुआ कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसका दारा होगा नहीं भगवान कह रहे हैं कि देखो हमारा तो देखो हमारा करने का कुछ है नहीं सब तो हमारा ही है हमाम दुनिया लेकिन भगवान क्यों भगवान है कि भगवान का अनंत ब्रह्मांडो होने का बावजूद ठाकुर जी बोलते हैं मैं तो निष्किचन हूँ साक्षात बोलते हैं रुक्कि के सामने हम निष्किंचन हैं और हम निष्किचन निष्किंचन जनोर प्रिय हम स्वयं निष्किंचन है और निष्किंचन व्यक्ति भक्त जो है उसका भी वो भी मेरा प्यारा है हम भी उसका प्यारा है तुम निष्किचन हो इतना बड़ा झूठा बात बोल दिया बोले ठाकुर जी बोलते हाँ हम ठीक बोला हम निष्किचन है अरे अनंत ब्रह्मांडो तुम्हारा तुम कैसे निष्किचन हो बोला हम निष्किचन है आप साबित करके दिखा देंगे भागवत का ये सब सिद्धांत सुनोगे तो आंसू आ जाएगा इतना प्रेम आ जाएगा सुनने का भी एक माहौल होना चाहिए माहौल हो तो उसमें ये सब आता है चर्चा नौ में पार्थवास्थिक कर्तव्यम त्रिशु लोकेशो किंचना देखो हमारा इस जगत में कुछ करने का दरकारी है नहीं नाना व्याप्तम अवातव्यम वर्तम एव चकर्माणी कर्मणि बात एव चकर्मणि और तथापि ये जगत में किसी चीज प्राप्ति करने की इच्छा नहीं है नौमे में अर्थास्थी कर्तव्यम त्रिषु लोकेशु किंचन नाना व्याप्तम अवातव्यम वर्तम एव च कर्मणि तुम बताओ अर्जुन ये जगत में किसी का पास हमको कुछ मांगने के लिए दरकार है ये दे दो महाराज हमारा दरकार है वो तो है नहीं कुछ प्राप्ति करने का दरकार नहीं कुछ करने का भी जरूरत नहीं तथापि स्टिल हम कर्म अनुष्ठान करते हैं क्योंकि हम अगर सब छोड़ के बैठ जाएंगे तो तमाम दुनिया बोलेंगे भगवान बैठ गया हम भी बैठ जाए सब निकम्मा पैदा हो जाएगा जितना सारे मायावाद फैलेगा दुनिया में भक्ति का बात कमती हो जाएगा भक्ति का आचार जो अगर नहीं है तो बाद में क्या होगा महाराज बोले सारे निकम्मा का उत्पत्ति प्रोडक्शन हो जाएगा सब फैक्ट्री में जैसे प्रोडक्शन हो जाए सारे निकम्मा सब कर्म छोड़ दे खाएगा बस और कुछ नहीं करे तो सारे व्यवस्था बिगड़ जाए ज्ञानी व्यक्ति का ऐसे ही कुछ करने का दरकार है नहीं फिर भी वो करते हैं बोले जब हमारा कुछ कर काम करने का हमारा बंधन नहीं है कुछ कर्म करे तो उसमें हमारा बंधन नहीं है और बात यह है कुछ कर्म ना करे इसमें भी मेरा आग्रह आई हैव नो इंटरेस्ट टू नॉ नॉट टू डू एनीथिंग हमारा जन्म ये कर्म में कोई आग्रह नहीं है लेकिन ये कर्मों ना करने में भी हमारा कोई आग्रह नहीं क्यों भले महाराज सीधा बात यह है जब हम सब छोड़ दें क्या शरीर का काम कहाँ से करें हम शरीर का लिए भी आपके गंगा नहाने जाना पड़ेगा खाने के लिए बाजार जाना पड़ेगा क्या बैठे रहो सब आ जाए शरीर यात्रा आपका जो शरीर का जो फंक्शन है ये तो शरीर प्रकृति का है आपका तो कर्म चलते रहेगा तो बेकार क्यों अहंकार करके बोलते हो कर्म छोड़ देंगे हम क्यों बोलते हो सब फालतू बात ऐसा करो ना उसमें अच्छा है तुम्हारा कर्म में आसक्ति नहीं है तुम्हारा कर्म ना करने भी भी कुमार जिद नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा बंधन की कारण नहीं है जब ऐसा है तो तुम कर्म करके ही दिखाओ अच्छा है तो बाकी आदमी तुम्हारा पीछे जाएगा ये अच्छा नहीं है किसी महाराज एक बड़ा महात्मा का हाथ में लाखों लाखों करोड़ों रुपया का संपत्ति आ जाए हमने देखा कैसा सुंदर उसका व्यवहार करके दिखाया साक्षात देखा छोया तक भी नहीं रुपया पेटी पेटी रुपया लाया ए उसको रख दे ये काम कर का लिए उधर ऐसे लाया बोले ए रामू ये रुपया को ये सेवा में लगा दे तो महाराज हमारा उसका चरण में कितना भक्ति आया उसका कोई आसक्ति है नहीं स्पर्श भी नहीं करते लेकिन उसका सामने अगर चोर डागू बदमाश रहे तो चुँ लुटेरा भक्तों का बेस में तो लूट करके ले आजकल तो यही हो रहा है रुपया पैसा कमा के विदेश में विदेश से लाता है बस और तुम्हारा पैसा तुम कमा के लाए हो भक्ति का बात समझाई नहीं तुमने बस कलेक्शन करने में लग गया हो गया तुम्हारा छुट्टी इसको सही इस्तेमाल करो इसको इकट्ठा करके रख दो बैंक में और, और गवर्नमेंट खा जाएगा कितना पैसा गवर्नमेंट खा गया वो साधु मर गया किसी को बोला ही नहीं शर्म के मारे कि अपना लिए हमने दस लाख लिखे अलग से रख दिया है बोला नहीं किसी को शर्म के मारे अरे बोले तो लोग क्या बोलेगा और पूरा पैसा गवर्नमेंट खा गया किसी को नॉमिनी नहीं है कुछ नहीं है तो बोलो एक भक्त रहता था, था अपना नाम पर पूछा रख दिया हा महाराज वो मर गया तो पता चला उसका सब ढूंढते देखे बैंक का अकाउंट सब मिला और देखे हमारा इतना पैसा है सरकार का पास गया बोले पैसा तो नहीं मिलेगा ये तो प्रॉफिट वैसे आगे गवर्नमेंट का बोले क्यों वो कोई लिख नहीं गया किसी का नोमिन नहीं है आप किसी कोई भी काम करो होगा नहीं और पैसा सब खा गया है सरकार सरकार को ऐसा कितना प्रॉफिट होता है करोड़ों करोड़ों रुपया का प्रॉफिट हो जाता है लेकिन वास्तविक साधु का पास पहुंचे तो हैरान होकर देखते रह जाओगे कैसे पैसा को छोड़ दो इसको ले जा आज सेवा में लगा दे इसको ले जा गौसभा में लगा दे आता तो है हमने खुद देखा भक्तों का भक्तों भक्ति राज्यों का बात छोड़ के हम जोगी राज्यों में भी देखा जोगी राज जो जो जोग जोगी बनकर भक्ति जो, भक्ति छोड़ के तो कुछ है ही नहीं फिर भी हमने देखा उधर आ तुम्हारा बहुत सारे जगह देखा एक उदाहरण दे दे जमुनेत्री में एक बाबा पैंतीस साल से चालीस साल तब का समय पैंतीस साल तब तो बहुत हो गया एक जगह बैठा हुआ कुछ प्रचेषा नहीं है उसका पास सब हाँ आ रहा है वो बट रहा है उसको शांत खिला रहे बैठा हुआ जाके हमारा कर्तव्य तो हमी डोव किया और महाराज गोमुख का ऊपर जहाँ जाना निषेध है मर जाओगे वहाँ गया तो देखा एक कर्नाटक का माता है कर्नाटक का जोगी कर्नाटक का माताजी देखने से डर जाओगे साक्षात काली माँ उसको देखोगे अच्छा मुझ जाओगे साक्षात काली ऐसा कालो एकदम आंखें लाल और प्रेम इतना अंदर में उसका भाव है तो हाथ जोड़ के बैठाया बोला ये आपका सब ये सब है आज का दिन जा नहीं पाओगे इधर रुक जाओ के जाते जाते शाम डल गया और उतारे तो मर जाए तो कहाँ से उसका आता है चाल गम दूध और केरोसिन कहाँ से हम तो हैरान हो गए और इसको कहाँ से है लाते हैं ये पहाड़ में ऐसा करके उठा के ले जाना संभव नहीं जो है ये जोगी है भक्ति राज्यों का बात नहीं बताया प्रासंगिक आया तो बोल दिया ये नहीं कि ऐसा ही बनना है ऐसा नहीं बात हमने उठाया बात को बाद में पता चला मैया बोली कि हम बचपन में आई और यहाँ हम रहते हैं गुफा में सब समान किसी समय बाहर और जब इच्छा होता है वो चले जाता है बोधीनारायण केदार नाराथ दर्शन करने जो जो केदार अपना चले जाते हैं जाके दर्शन करके आ जाते हैं और तमाम दुनिया का वस्तु उसका पास है गुफा का अंदर जो भी है ये सब तो उठाया ये सब चर्चा करने का धरका नहीं था फिर भी उठाया जो भी है इधर देखो भगवान बोल रहे हैं कि देखो हमारा कुछ प्राप्ति करने का इच्छा नहीं कुछ कर्म हमारा लिए शेष नहीं रह गया कि तमाम दुनिया तो हम ही और यदि अगर हम छोड़ दे सब जैसे हम प्रमाण दिया आपका शरीर यात्रा भी संभव नहीं है तो क्यों जिद बनाते हो कि कर्म छोड़ दें कर्मों में आशक्ति नहीं है और कर्मों ना करने भी आपका जिद नहीं है कोई ऐसा नहीं कि कर्मों ना करने में आपका जिद है क्योंकि करना ना करना बराबर तो ऐसा करो कर्म करके दिखाओ कि पब्लिक आपका श्रेष्ठ आदमी का देखें उसका अनुवर्तन करें आ यदि हम नौ वर्ती हम यातु तु कर्माणी अतंत्रतः हम अगर एकदम टकटकी लगा के कौन और उद्धव जी हैं उद्धव के भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं उद्धव ऐसा स्थिति हो गया अभी क्या करना चाहिए उद्धव बोलो तो साक्षात भगवान है जो श्राठ वस्तु हैं उसको नॉलेज का कोई जरूरी है नहीं फिर तो उद्धव के बुला उद्धव अभी ऐसा सिचुएशन अवस्था हो गया अब क्या करे बताओ तो ऐसा स्थिति में क्या करना चाहिए उद्धव जी बोला आप एक काम करो और तो जरा तो सुंदर का विषय भी रह गया वो भी उठ पटांग कर रहे हैं शिशुपाल भी हैं और इन लोगों का जो विषय है पंच पांडव आपका यहाँ भी जाना जरूरी है तो आप जाओ अच्छा अच्छा ठीक है भगवान आज्ञाकारी दास का मापी चल रहा है सोचो क्या बात है साक्षात भगवान है फिर बोलते उद्धव हमको क्या करना चाहिए स्थिति में बताओ अब जब ब्रज वृंदावन में भेजे तो वो तो अलग कहानी है उसमें उद्धव को सामने बैठाया बैठा कि उद्धव का हाथ को अपना हाथ में ले आ ऐसा ऐसा करते उद्धव मैं क्या करे स्थिति में मेरा तो ऐसा स्थिति है एक आप ही हो तुम ही वो करो करके उद्धव संदेश जब ही उद्धव संदेश सुनोगे ऐसा स्थिति आपका हृदय में आए तो आप पागल बन जाओगे आनंद से एकदम झुमोगे उद्धव संदेश ये भी सुनने का अधिकार होना चाहिए ऐसा नहीं कि जिद हम किताब ले आ पढ़ लिया पढ़ो कितना किताब खरीदोगे कुछ नहीं होगा मामो वर्तमान वर्तन्ते मानो स्वाहा परसो सर्वस्व मेरा तो पीछे ज़्यादा है जगत अब हम ही नहीं करे तो उल्टा हो जाएगा उत्सिदेशु लोका लो का नौकुरियत कर्मचेद हम हम अगर ना करके ठहर जाए बंद कर दें तो सारे जगत में ब्रीडिंग अथा संकर पैदा होगा कोई किसी को नहीं मानेगा हिंदू मुस्लिम ये सब मिलावट होके खिशन सब ऐसा हो जाएगा वो उसको शादी करे ये एक को करे ऐसा करे उठ पठान एकदम समाज गंदगी फैलेगा जैसे हो रहा है आजकल के जमाने में जो हो रहा है कोई व्यवस्था है कौन मान रहा है भगवान का दव वर्णाश्रम कौन कौन भगवान का दवे वर्णाश्रम को मान रहा है कोई कौन मान रहा है दिखाओ मेरे को थोड़ा बहुत कोई मान रहा है तो उसका फल तो मिलेगा सारे अव्यवस्था फैले हैं ब्राह्मण जूता का फैक्ट्री खोल दिया और शूद्र है वो भगवान का पूजा कर लिए घुस गया तो जब हमारा नियम है गुरुवर्गो जब कृपा करते हैं तो तुमको तुम्हारा शूद्र तो, तो इंटैक्ट राखते तुम रखे तुमको कृपा करे ऐसा नहीं जब कृपा करे जरूर उसका अंदर में जो संस्कार है उसको चेंज करके कीपा करके ऊपर ले जाएगा है ना ले जाएगा तो इसका बाद उपदेश दिया 25 नंबर में कर्मन सत्या कर्मण्यो विद्यांशो यथा कुरंती भारत कुरियाद विद्यांश तथा शक्तो चिकित्स चिकित्सु लोक संग्रह सत्या अशक्ति लेके जब समाज का आदमी जिसका आसक्ति कर्म में सख श्या कर्माणी अभिद्वांश यथा कुरंती भारत हे भारत वंशी जैसा आसक्ति लेके समाजकार में कर्म कर रहा है इसको बिगड़ाओ मत उसको बुद्धि बिगारो मत इसका बारे में आएगा नेक्स्ट श्लोक में वो आसक्ति लेके कर रहा है तुम वही कर्मों को करोगे निरासक्त होकर तो उसका प्रेरणा मिलेगा कुरियाद विद्यांश तथा अशक्तोष चिकिरसुर्रम वही कर्मों का करेंगे विद्वान ज्ञानी लेकिन उसमें आसक्ति रहित होकर करेंगे उस समाज को व्यवस्थित रखने के लिए सारा समाज में अव्यवस्था फैलेगा इसको रोकने के लिए खोद उसका इच्छा नहीं है फिर भी करे और भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए देखो खबरदार जिसका अवस्था नहीं हुआ कि कर्म छोड़ के ज्ञान मार्ग प्रवेश करो खबरदार उसका बुद्धि खराब मत करो उसको उल्टा बाल्टा मत बुद्धि दो है क्यों कर्म कर्म आए कर्म तो अज्ञान आ जाए मेरा सा नहीं करो क्योंकि उसका आसक्ति है कर्म में कर्म में उसका आसक्ति है उसको करने दो तुम क्यों गाइडेंस दो कर्म करते करते उसका निष्काम भाव आ जाए अंतिम में भगवत अर्पण करे करके ज्ञान लाभ हो और ज्ञान लाभ का बाद बस सारे समाधान हो जाएगा आस्ते आस्ते उसका भी हम समन्वय दिखाएगा ज्ञान कर्म भक्ति तीन का तीन जो वे है रास्ता है ये जाके कैसे मिल जाता है इसको हम दिखाएंगे कर्म अगर सही ढंग से किया जाए वो भी अंतिम में भक्ति का परिणति ज्ञान भी अगर सही ढंग से किया जाए अंतिम में देखो महाराज ये भक्ति छोड़ के और कुछ नहीं है हम तो गलत समझा था ये लोग जो व्याख्या है उसका बात छोड़ो लेकिन वास्तव ज्ञान का जो व्याख्या है तो भगवान श्री कृष्ण ने वार्निंग दे दिया है सावधान नौ बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानम कर्म संगीनम जिसका कर्म का संगी है आसक्ति है छोड़ ही नहीं सकता बहुत आदमी को देखा है आया है मठ में तो उसको बोला महाराज जब तो आ ही गए हो तो एक काम करो दो दिन रुक जाओ नहीं महाराज हमारा बहुत काम है बिगड़ जाएगा एक सेकेंड प्रसाद लेके दो रुकेगा नहीं क्या रहने से रहने से संतों का बानी सुनने का अवसर मिलेगा वो कुछ नहीं है डोनेशन भी दे दे लेकिन हरिकथा सुनने का दरकार नहीं है जब हरिकथा सुनेंगे नहीं वो डोनेशन लेके तुम क्या करोगे पौपा पौपा का जिंदगी का नियम था किसी को तुम्हारा अगर उपकार ना कर सके तुमसे हम ले नहीं सकेगा पौपा करके दिखाया ये नहीं है तो उसका रास्ता में हम भी चलने का कोशिश कर रहे हैं जब तुम हमसे कुछ ले ही नहीं रहो तुमसे भी हम कुछ नहीं लेंगे जब तुम हमसे कुछ लेोगे तो हम भी कुछ लेंगे इसके द्वारा ददापती प्रतिगिनना थी ए, हैं हाँ, पृचती गुज्जमाख्याति भूंगते भोग भोजयते इत्यादि आ जाएगा प्रीति हो जाएगा तुम प्रीति नहीं कर रहे हो तो हम क्या प्रिती? हम तो चेष्टा में है तुम्हारा प्रीति हो जाए हम भी तुमको प्यारी करते हैं तुम्हारा स्वरूप जागृत नहीं हुआ तो तुम दुश्मन समझते हो हमारा क्या गलती है इसमें कोई अगर कुछ संत महात्मा को दुश्मन समझे इसमें क्या संत महात्मा का क्या दोष है क्या वो अपना भक्ति भक्ति सब फेंक फाक के उसका लेवल में आ जाएगा इसी बारे में पौपा बताया पौपा जो बताया जब आप सब ये दो दिन का जिंदगी है इसमें एक ही आश्रय विग्रह का अनुगत्व में आप सब मिलजुल के रहना ये जो मिलजुल का बोला है इसका मतलब बहुत आदमी उल्टा व्याख्या करता है हमने रोक देते हैं सारे बड़ा बड़ा मठ में जो ये व्याख्या बैक करो सामने क्या व्याख्या आता है क्या बात है मठ में बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ संत महात्मा है वो क्या तुम्हारा जो स्वभाव है उसका अनुवर्तन करेगा वट यू मीन टू से क्या बोलना चाहते हो आप कि साधु का एडजस्टमेंट होता नहीं किसी से मूरा कहीं का वो तुम्हारा लेवल में आके तुम्हारा मापी आचरण करे तब तो तुम बोलोगे एडजस्टमेंट हुआ मिलजुल के इसका माने क्या बोला मिलजुल माने क्या बोला वो जो महात्मा तुम्हारा उधर है तुम उसका आचरण सिद्धांतों को सीखो गोहन करो वो तुमको खमा करेगा सौ बार गलती कर दो खमा करेगा प्यार से बुलाएगा उसका बात तुम्हारा कर्तव्य है फरज है उठो उठ के उसका साथ एडजस्टेड हो जाओ वो तो एडजस्टेड है एक महात्मा ऑलरेडी तमाम दुनिया का साथ ही इज ऑलरेडी एडजस्टेड उसको तुम एडजस्ट करेंगे तुम्हारा अंदर में साहस होता है स्पर्धा होता है कहाँ से आता है ये सब वो एडजस्टेड नहीं है एक साधु भक्ति भक्ति जिसका वो ऑलरेडी एडजस्ट है जो साधु का जितना एडजस्टमेंट पावर है वो उतना ही बड़ा साधु है और वो अगर डांटता है गौरकिशोर बाबा जी महाराज का गाली देता है गौर गौरकिशोर बाबा जी गाली देते थे वो हम नहीं बोल सकेंगे वो भी उसका बेदबानी है हे स्त्री ये आए हैं हमारे पास बोल गाली देते थे वो हम नहीं बोलेंगे वो भी बेदबानी है वो तो बाबा सिद्ध महात्मा जानते हैं किस धंधा के लिए हमारा पास आए एक गाली दे दिया ऐसा करने के लिए आए हो बोल के एक गाली दे दिया वो तो देख के ही भागे बाबा रुट गया गुस्से वाले बाबा है अरे साधु गुस्से वाले हैं कभी होता है साधु का गुस्सा होता है कभी अगर गुस्सा भी है वो मंगल के लिए तमगुनी हो तब ना आएगा नहीं तो आपका अपराध हो जाएगा कामत क्रोध हो तो मतलब वो संत मात का अंदर काम है तभी क्रोध आया क्या बोलना चाहते हो आप ऐसा मत करो सही ढंग से विचार करने से पूरा आ जाएगा तो एक काम करो अर्जुन तमाम जगत का जो हित के लिए ज्ञानी व्यक्ति वो जो कर्म करे लोक शिक्षा के लिए तमाम जगत का शिक्षा के लिए तो किसी भी हालत से उसको उल्टा सिखाओ मत उसका अधिकार नहीं आया उसको सिखा गए वो सब छोड़ छाड़ के बन जाएगा उल्टा पल्टा अब उसका मंगल नहीं होगा सदर में पालम इत्यादि वर्णन सम सब तोड़ मोड़ के सब उल्टा पल्टा हो जाए ऐसा मत करो समाज में देखा जाता है अक्सर अक्सर बहुत आदमी देखा जाता है वो देश के लिए कुछ कर हम देश के लिए करके दिखाएंगे देश प्रेमी है कोई समाज के लिए करता है वही देश का ही है न विश्व प्रेम समाज प्रेम ये सब दिखाते हैं वास्तविक हमने कुछ देर पहले ही व्याख्या किया चैतन्य महापू का जब भाव आ जाएगा शिक्षा लोगे तब वास्तविक प्रेम आएगा फिर भी जगत में ये सब बात है फिलोन्थ्रॉपिस हैं ये सब बात है अंग्रेजी में कॉस्मोपोलिटियन इत्यादि बात है पूरा जगत को प्रेम करते ये सब बात आता है तो हम ठीक है इसको भी व्याख्या कर देते अगर किसी का अमर में आप देखें कि प्रेम है वो धंधाबाजी नहीं है बदमाश नहीं है ठीक है प्रेम है तो देशोप्रेम ही तुम करो कम से कम उसका जो देशो प्रेम का विषय है उसको जो क्रियाक्रम कर रहा है मानव समाज के लिए कम से कम तो जनगण समाज का थोड़ा हित कम हो जाए माइनी कम से कम तो उसका क्रियाक्रम के द्वारा समाज में थोड़ा खुद हित साधन तो हो जा है कुछ तो हित हो रहा है उसका क्रिया कर्म के द्वारा लेकिन हमारा किया कर्म के द्वारा किसका हित हो रहा है हम तो खा रहे हैं लूट रहे हैं और क्या क्या होगा हमारा हमारा गति क्या होगा गुरु वर्गों का जो सिद्धांत तो है जो आचरण है सब प्रकटित हो जाएगा हृदय में कोई संशय नहीं बचेगा क्योंकि मरने का टाइम पे तुम्हारा अगर डाउट रह जाएगा तो तुम्हारा गति ठीक नहीं होगा गति तो ठीक नहीं और दूसरा बात है भगवान बोले बिना स्वती संशयात्मा आत्मा शि जिसका जिसका संशय रह गया भक्ति राज्य में आया उसका संशय रह गया बेकार है सब बेकार है जो होता कभी ये सब कहने का बात है हो गया उसका खुद का नुकसान वही कर दिया संशय आत्मा बिना भगवान गीता में बताए उसका संशय है मरने का समय में जब शरीर छोड़ रहे हैं पानी दे रहे है तुम्हारा मुख में जब एक भी विषय में गुरु वैष्णव धाम नाम भगवान का लेला किसी भी विषय में इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैनॉट कम आउट सक्सेसफुल किसी एक विषय में ज्यादा सा डाउट है आपका हो गया होगा नहीं कितना सूक्ष्म विषय है एक्यूरेट विषय है चिंता करने से एकदम शरीर हिल जाता है अरे कितना बड़ा विचार है तो भगवान ने बताया कि ऐसा मत करो उसका बुद्धि खराब मत करो वो जो कर रहा है करने दो तुम काम करो वो जो कर रहा है उससे थोड़ा बहुत टाच कर दो गाइडेंस कर दो अरे जी सिंह जी महाराज आप तो काम कम करने हो लेकिन थोड़ा ऐसा ऐसा करो करते करते क्रियाकर्म करते करते ऐसा ऐसा क्रियाकर्म करो आपका अच्छा होगा बंधन नहीं होगा उसको धीरे धीरे समझा के फिर कर्मार्पण अभ्यास हो जाए आत्म बाद में जब ज्ञान भूमिका आए उसका बाद सब सिद्ध हो जाएगा फिर उसको टाच दे दो गाइडेंस दे दो इसी रास्ता पर सिंह जी चलो आप हाँ करो आपको कौन मना किया करो ये लेकिन ऐसे करो ऐसा गाइडेंस दो तो उसमें क्या होगा समाज में व्यवस्था रहेगा नहीं तो सारा समाज बिगड़ जाएगा और एक बात हमने अक्सर व्यक्ता व्याख्या भी करते हैं शायद इधर भी कर शायद नहीं हमारा याद है हम कर चुका अब 20 दिन पहले होगा कि 15 दिन पहले हमने कर चुका वो क्या है प्रकृति क्रियामानानी गुणो कर्माणी सर्वसह अहंकार विमूढ़ाता करता अहम इति मान्य थे व्याख्या किया नहीं इसका किया है हमारा याद है तुम सब भूल जाते हो पक्का याद है हमारा तमाम प्रकृति जो है जो प्रकृति है ये प्रकृति तुमको तुम्हारा जो अवस्था है इसमें कर्म कराता है तुमको प्रकृति का जो शतोरजोतम गुण है इसका जो बैलेंसिंग अवस्था माइंड इट, क्या बोल रहा है वेरी इंटेलिजेंट होना चाहिए इ शुड भी वेरी इंटेलिजेंट भजन में जर जगत का बुद्धि लेके कुछ नहीं होगा कहना यह है कि प्रकृति का जो शतोरजोतम गुण है ये शतोरजोगुण तम शतोरजोत्तम गुण जब बैलेंसिंग अवस्था में बैलेंस कुछ गुण दिखाई नहीं पड़ता है बस सारे बैलेंस अवस्था है तब प्रकृति का शांत अवस्था है ये शांत अवस्था प्रकृति सतोरुज तम गुण तमोगुण जब बैलेंसिंग अवस्था में है तब प्रकृति का शांत अवस्था है अब प्रकृति का जब गुणों का खेल शुरू हो जाएगा भगवान के इच्छा से सतो रजो तमगुन। बा बहुत धक्काधक्क सृष्टि का काम शुरू ये उनको लड़ाई करेगा ये मारेगा ये पीटेगा इसको खून करे इसको लूट ले ये क्रियाक्रम शुरू कर देगा सारे प्रकृति किया मनाने सब कराता है प्रकृति आप धैन जमा के हिमालय में बैठ जाओ क्या आपका टट्टी भी सबका जरूरी नहीं है जोगी घनी सब करता है नहाने का दरकार नहीं आएगा कि कहाँ तक करोगे अब साँस जाय करके करता भी है सांस जय करके ऑक्सीजन को लेके करता है ऐसा नहीं लेकिन प्रकृति जाय करना ऐसे होता नहीं प्रकृति का जो तीन गुण है शतोरजो तमगुण महाराज इसका स्वभाव ऐसा है कि स्वाभाविक रूप में तमगुण चाहता है कि सतोरजोग को एकदम लात मार के पीछे कर करें हम भी राजा है फिर रजोगुन क्या करे? एक लात मार के तमोगुन को नीचे करके शतोगुन सत, को हम भी राजा है ऐसा खेल चल रहा है हर बकर ये खेल चल रहा है तो हम राजा है तू क्या है एक लाख मार दे। ऐसा करते बीच में एक दूसरे का साथ लड़ाई लग जाता है समाधान कुछ नहीं है तो प्रकृतिक क्रियामानी विषय को और भी व्याख्या करें और समय लगे कि तो हमारा आयु शेष होते जा रहा है अब जन्माष्टमी आ गया उसका बाद और हम इधर व्याख्या नहीं करेंगे प्रकृतिक क्रिया मनानी गुण कर्मानी सर्वसहा प्रकृति का गुण का धारा जो कर्म संपादित होता है तुम्हारा अंदर में जो ए, एक करके दिखाएंगे ये हमको चाहिए इधर ये सो है प्रकृति क्रिया मनानी सब प्रकृति क्रिया मनानी लेकिन आप अगर बोलोगे सिला परम पूजीवाद श्रीधर गोस्वी महाराज शिला भक्तिपुर गोस्वी महाराज ये सब प्रकृतिक क्रिया इस अवस्था में है तो आपका आपका अपराध हो जाएगा श्री बामन गो सीमा ये प्रकृतिक अवस्था में नहीं है वो कुछ भी करते हैं शुद्ध सात्विक भूमिका में प्रकृति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता प्रकृति cannot put any influence in them, not possible, they are beyond प्रकृति प्रकृति का एकदम बाहर चला गया जबकि भागवत का एक श्लोक हमने उठाया था व्याख्या नहीं किया भगवान से कितने उद्धव को कहते हैं तमाम दुनिया का विचार आता है हृदय में लेकिन सुने को ज्ञान अनुष्ठो विरोक्तो वधभक्तो वेक्ष सलिंगानम तकता चौरित अविधि गोचर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं उद्धव ज्ञान अनुष्ठो विरोक्तो वक्तो व अनपेक्षक स्वलिंगानम आश्रम स्तता चौरित अविधि दे आर बियॉन्ड एनी रूल्स उन लोगों को तुम्हारा मापिक तुम बोले महाराज नियम मानना रही आओ नियम करो तुम तुम्हारा अपराध हो जाएगा तुम्हारा इतना भारी अपराध हो जाएगा तुम सोच भी नहीं सकोगे कहां गिरोगे तुम्हारा जिंदगी का साथ, तुम गुरुजी जी वैष्णव का जिंदगी को मिला के तुम टैली कर रहे हो तुम कितना हिम्मत गुरुजी को धक्का देके पैर टांग तोड़ दिया ऐसा पखंडी भी हम देखा सिद्ध महात्मा है धक्का देके गुरुजी को फेंक दिया और टांगे तोड़ गया ऐसा भी पखंडी है दुनिया में वो भी बेस बना के है बेस बना के है हम भी राजा है हाँ तो तुम तो राजा तो हो ही हो राजा महाराजा तुम हो ऐसे नहीं चलेगा महाराज नियम ऐसा नहीं है अपना नियम उसका अंदर में डालो मत ही इज ऑलरेडी सिस्टमे वो उसका जो है ऑलरेडी व्यवस्थित है उसको तुम व्यवस्था में लाओगे कितना बड़ा हिम्मत का बात है वो व्यवस्था में नहीं है प्रकृति की मानी गुणी कर्मानी सर्वसह अहंकार विमृत्ता करता अहम इति मन्नत है यही तुम्हारा बंधन के कारण तुम तो जो बोल रहे हो हमने किया है हम अपना लड़की का शादी दिया है हमने ये ए, बिजनेस खोले हैं सब हम सब इसमें हम ए डूआरशिप यही आपका बंधन का कारण खुद का बंधन खुद की हो भगवान को दोष मत दो गुरु वयस्क हमको दोष मत दो प्रकृति क्रिया माना नहीं इसका सूत्रों में तुम बंध हो इसका सूत्र मत तो रस्सी में धागे में तुम बंद हो खुद। अहंकार और विमूणात्मा अहंकार के द्वारा इसका आत्मा का जो भाव है वो सब छुप गया अहंकार और उसका बुद्धि खराब हो गया अहंकार और विमूणात्मा और वो तो करता अहम मन्नती ऐसा करके दिखाते प्रकृति क्या है प्रकृति का रहस्य क्या है यह सब विचार करो तो समझ में आएगा बहुत सारे विचार करने का समय भी नहीं है सो so, तस्याहम जब सो जब सो अहम बोलोगे इसका हम थोड़ा एक घंटा पहले विचार प्रस्तुत किया सो अहम अरे बात तो ठीक है सो सोहम लेकिन इस सो हम बात कब सिद्ध होगा जब हम बोले तस्याहम सोहम तुम तो ब्रह्मो हो ठीक ही है लेकिन ब्रह्मो का चिंगारी हो तुम तमाम ब्रह्मो तुम हो कैसा मूर्ख की बात है कहां से तुम्हारा ये बुद्धि खराब हो गया आंख का चिंगारी निकाले वहां चिंगारी अगर चिल्ला के बोले हम ही आ गए दुनिया भर का तुम आगो ना आंख आग का चिंगारी हो तो, तो ब्रह्म जो है जीव का जो है वो तो ब्रह्म वस्तु है ही है जीवात्मा ब्रह्म वस्तु है ना है तो है ही है लेकिन ऐसा अहंकार मत करो सो इसका बुद्धि लगा के विचार करो विचार करो स्वहम आपका उत्तर आ जाएगा स्वहम उसका उत्तर आएगा तस्याहम सुहम तो ठीक है लेकिन तस्याहम हम उसके उनके है भागवत में बहुत सारे श्लोक है उपनिषद में आदि बहुत सारे श्लोक है कौन सुनेगा कौन सुनेगा ये सब बात पहले चौमासा होता था तमाम संतों का झंडू एक जगह रुक जाता था हाँ महाराज चो महीना हम लोग किसी जगह जाएंगे नहीं पास चर्चा और कीर्तन चर्चा और कीर्तन होते रहे क्या मजा उछलते हैं चार महीना अब गुरु वैष्णव ने आदेश किए मंगल के लिए जाना पड़ेगा बहुत सारे महात्मा भी है ऐसा हमने भी पहले ऐसा तैयार किया था लेकिन आदेश है गुरु वैष्णव का जाना पड़ेगा ठीक है जहाँ भी रहो वृंदावन सोचो और करो आदेश पालो नहीं भक्ति है भजन है तो बोलेगा हम जाएंगे नहीं तुम जाओगे नहीं तो होगा कैसे तुम तो मर जाओगे तो तुम्हारा अनुभव को बंटवारा करो क्या काम का होगा कोई तो काम का नहीं होगा तो तस्या हम और बोलो द, दास दासोहम हम दास है उसी ब्रह्मो का दास है हम ब्रह्मो तो हो लेकिन परम ब्रह्मो जो है उसका दास है मैं तस्या हम मैं तो उसका ही है भागवत में बहुत सारे सुंदर हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर सब विचार है और वहाँ जदमत मत दुष्ट तया वेद का स्तुति उसमें सब एक एक का क्या एक्यूरेट व्याख्या उसमें प्रमाणित किया गया जीव कभी बोल नहीं सकता उसका हिम्मत नहीं है हम ही हैं ब्रह्मो आप ब्रह्मो का चिंगारी हो तुम लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं तुम तो तुम तो प्रकृति का बस में आने वाला प्रकृति का जो प्रभाव है यू आर अंडर द कंट्रोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रकृति तुम कैसे बोलोगे तुम वही ब्रह्म हो ब्रह्म व्यापक वस्तु है निष्कलम अनंतम अशेष वो क्या किसी का प्रभाव में आने वाला है ब्रह्म वस्तु अनंत है और तुम बोल रहे हम तुमको माया दे एक लात लगाते अभी फेंक देंगे संसार में दो मिनट लगेगा नहीं दो मिनट दो मिनट नहीं दो सेकेंड भी लगेगा नहीं पलक झपप में आपको एक दर्शन हो गया बस माया देवी एक लात लगा के लेके गया चल संसार कर संसार कर भक्ति करे कैसे करे तो ऐसा करके तोहम ये बात ठीक है स्वाहम बात का हमने थोड़ा बहुत व्याख्या कर दिया कि, कि हरिद्वार है हरिद्वार क्षेत्र है वहां ये करना चाहिए तो क्योंकि यहाँ तो जिसको व्याख्या होता है साधारण आदमी का खिलाफ़ है ये समझ में नहीं आया भक्ति का खिलाफ है तो किसी का साथ झगड़ा भी नहीं है लेकिन ये बात बोलना जरूरी है निरपेक्ष होकर ना बताए कि तो हमारा अपराध तो हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देखो तत्वऋतु महाबावो गुण कर्म विभाग यो गुणागुणेश मत्या न सज्जते भगवान कहते हैं देखो तत्विद तो तो जो है जो ज्ञानी है जो तत्विद तो तो तो हे महावाहो गुण कर्मो कर्म विभाग जिसका बारे में पूरा उसका खुल्लम खुल्ला क्लियर एकदम आइडिया है वो तो क्लियर उसको दिखाई पड़ेगा ये देखो दास बाबू उसका साथ लड़ाई कर रहे हैं कितना तेम तमोगुण और वो जो है नंदी बाबू आए दास बाबू दोनों में लड़ाई हो रहा है नंदी बाबू का रजोगुण है और इसका तमोगुण है दोनों में फाइटिंग चल रहा है वो निश्चय जो के देखो वाह अच्छा खेल चल रहा है अच्छा खेल चल रहा है गुना गुणेश बर्तन थे हैं बड़ा प्रकृति का खेल चल रहा है ये बोल के दोनों में कुछ नहीं करें चुपचाप जो होना है तत्वित महाभाव हो गुण कर्म विभाग हो आ वो जानते गुना गुणेश वर्त एक गुण दूसरे गुण के साथ कल्यूशन कर रहे समुद्र का एक लहर दूसरे लहर के साथ ऐसा धक्का हो जाए तो लहर ऐसा फूट जाता है देखे समुंदर में तो समय में एक लहर जैसे दूसरे लहर के साथ फूट के एकदम वाह विस्फोरित हो जाता है ऐसा ही है तमगुंड रजगुन इसका तो धक्का हुआ विस्फोरन हो गया इसी का बात चैतन्य महापो बोला चेत दर्पणम हर जनम भवो महादग्नि निर्वापनम तमाम दुनिया में आग जल रहा है तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया आग में वो आग में छलांग लगा लेके तो दौड़ रहे हो क्या चाहते हो तुम तुम्हारा उद्देश्य क्या है व्हाट इज़ योर मोटिव क्या बोलना चाहते हो तुम तमाम दुनिया में आग जल रहा है कहाँ नहीं है दिखाओ पॉलिटिकल लेवल लेके सांसारिक लेवल दे के, ले ले के जाओगे वेर यू कैन गो जहाँ जाओगे कर्म क्षेत्रों में कॉलेज यूनिवर्सिटी यूनिवर्स जगह फाइटिंग चल रहा है और स्लोगन चल रहा है दीते अवे हाँ करते अवे हाँ करते अवे हाँ दीते हो हाँ हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गया महाराज कोई काम के लिए देखा अरे कितना लड़की लड़का हो के स्लोगन दे रहा है दीते अवे हाँ करते अवेला हाँ अच्छा है पढ़ाई पढ़ाई छोड़ के ये सब देते हवे हाँ करते हो हाँ अच्छा है ये सब चलेगा किसी जगह कुछ किस्म का शांति है नहीं शांति कहाँ से मिलेगा जब शांति है ही नहीं कहाँ से मिलेगा शांति तो एक रास्ता में है वो तुम आपका समझ में नहीं आया तो गुना गुणेश न सज्जते सज्जत मने ही इज नॉट अटैच जो ज्ञानी व्यक्ति है उसमें योगदान नहीं करते वो देखते हैं उसको थोड़ा समाधान हो जाए तो अच्छा है लेकिन उसमें योगदान नहीं करते हाँ नंदी क्यों बोला हम लगा देंगे आप ऐसा नहीं करते योगदान नहीं करते जो हो रहा है हो रहा है उसका समाधान कर दो उसमें आपने को जोड़ते नहीं वेरी इंटेलिजेंट उसमें जोड़ते नहीं आपने वो सावधान से रहता है वो प्रकृति का खेल है चल रहा है किसी का काम जागृत हुआ किसी का क्रोध जागृत हुआ वो दो हम क्या करें बोलने जाए तो चढ़ जाएगा हमारा चिढ़ जाएगा बहुत और हाँ लड़ाई करना शुरू है क्यों बोला आपने क्या दरकार है करो निरपेक्ष बात को बोल दो जिसका हिम्मत है बुद्धि है ठाकुर जी प्रेरणा दे तो घून करे और जिसका बुद्धि खराब है नहीं घून करे दोनों ही मंजूर है इसमें कोई जोर जबरस्ती है नहीं जिसका संस्कार जैसा है वो करें जैसे हम उदाहरण दिया कि देखो आ, ये इंद्र महाराज जी और बिरोचन दोनों ने गया किसका पास बृहस्पति गुरुदेव का पास जाके ब्रह्म विद्या सीखने के लिए इंद्र महाराज गए और गए बीरोचन वो भी कमती नहीं है गया जाके ब्रह्म विद्या सिखाने का कोशिश किए फिर उसका बाद इंद्रों को प्रश्न किए इंद्रों का तरफ से जो उत्तर आया थोड़ा बहुत शिक्षा किया हैं हाँ, इंद्र महाराज और जो विरोचन है शिक्षा नहीं कर पाया और आपका सामने ये हमारा ये विचार है कि दोनों ही तो एक ही गुरु का पास गया एक ही तो गुरु है एक ही साथ बैठा के शिक्षा दिया था ये नहीं कि उसको अलग से घर में लेके शिक्षा दिया इसको मैदान में शिक्षा ऐसा तो नहीं एक ही साथ दोनों को बैठा के बोलो बैठो और सिखा लो तो भेद कैसे हो गया भेद कैसे आ गया बृहस्पति जी तो समझाने का कोशिश किए एक ही तो बात लेकिन इसको ऐसा समझ में आया इसका कुछ और समझ में आया क्यों ऐसा हुआ क्या कारण है इसका उदाहरण हमारा टीकाकारों ने बोलते हैं वो स्वाभाविक है गंगा का विरा के किनारे में केले केले का पेड़ है और आम का पेड़ है और कोई करला का अगर लगा दिया तो सब होगा नीम का पेड़ भी हैं लेकिन वो जैसा जैसा रस मिट्टी से लेता है उपादान और गंगा का पानी तो है ही है एक ही वायु एक ही पानी सब तो गंगा का ही है और मिट्टी का भी उपादान एक है तो वाइड देर इज़ डिफरेंस इसमें भेद हो गया कैसे महाराज ये नीम कड़वा हो गया और महाराज आम मीठा हो गया करेला करवा हो गया और ऐसे कैसे हो गया बोलो महाराज ये तो स्वाभाविक है ये स्वाभाविक है क्योंकि अपना जो संस्कार स्वभाव है उसका बीज का अंदर में है हम कैसे लड़ाई करके उसको हटाएंगे उसका जो बीज है उसका मुताबिक उसका फल होगा हैं और हमारा शास्त्रोकार ने बार बार ये उदाहरण देके बोलते हैं फले न फल तुम्हारा जिंदगी में क्या हुआ है व्हाट इज द रिजल्ट रिजल्ट दे तुमने क्या किया था यह प्रमाणित होगा ये साइंस का है साइंस का विषय है कॉज एंड इफेक्ट इसका बारे में गोमाता का किताब में भी हमने लिखा है कॉज एंड इफेक्ट एकदम साइंटिस्ट लोग का विचार है कार्योकार जो कारण दिखाई पड़ता है उसका पीछे कार्य कार्यो जो है कार्यो कार्यो जो दिखाई पड़ता है तुम्हारा उसका पीछे कारण पीछे है उसको ढूंढो उत्तर मिल जाएगा कॉज एंड इफेक्ट साइंस में बोलता है कार्य कारण एकदम बहुत गहरा विषय है तो इसका लिए जो हमने विचार प्रस्तुत किया इधर गीता का जो विचार इसमें क्या है ओ महाराज जैसा जैसा संस्कार ऐसा होते रहे और कुछ नहीं और इसका 29 नंबर श्लोक का बारे में कल चर्चा होगा फिर भी हम पाठ कर देते कि इसका एक मार्किंग रह जाएगा प्रकृतर गुण संगमुड़ाहजनते गुण कर्मसु तान अकृष्ण अ कृष्णविदो मंद्यानो कृष्णोविद निचालय जिसका एकदम पक्का विचार आ गया कैसे क्या हो रहा है प्रकृति का ऐसा विषय प्रकृतिर गुणों संगुणा प्रकृति के गुणों के द्वारा दास बाबू नंदी बाबू ये सब एकदम विमूढ़ आत्मा होके पड़ा हुआ है अज्ञान में तो सज्जनते गुण कर्मसु इसमें लगे हुए हैं इसका अटैचमेंट में है इसके द्वारा गुण और कर्म आपका चलते रहेगा उसका जो टाइट ढे चलता है न गुणों का उर्मी लहर ये चलते रहेगा इस विषय में कोई तत्विद जो है बिल्कुल इसको इसका बिगड़ने का कोशिश मत करो तानो अकृष्ण बिदो तानो अकृष्ण बिदो मंदो है कृष्ण विदो न विचालय उसका भेद उसका बुद्धि खराब बिल्कुल मत करो उसका स्टैंडर्ड जैसा है ऐसा है शिल सच्चिदानन्द भक्ति ठाकुर का बात अगर ईदान ना करे ना कहे तो हमारा दोष लग जाएगा हम सारे विचार करके कह रहे हैं ठाकुर जी का भक्तिविनोद ठाकुर जी का विचार का ऊपर फिर भी इस विषय में काल हम चर्चा करेंगे कि भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक विशेष बात बताया ये तो आपका प्रकृति गुणों का विषय बताया इसका बुद्धि खराब मत करो लेकिन एक बात विशेष है कि अगर किसी भक्ति का आचार्य जो है उसका सामने तुम आ गया बड़ा सौभाग्य हुआ तुम्हारा तुमको आत्मसत कर लिया प्रीति के द्वारा तुम मेरा है बस हो गया तो आप जिस अवस्था में भी हो उसका चरण का रेणु उसका प्रीता प्रीति देकर आपको ऐसा हालत पड़ कर देगा तो आपको ये कर्म कर्म मार्ग में चल के ज्ञान मार्ग में चल के फिर ऊपर जाओ दर का नहीं डायरेक्टली यू कैन गो टू भक्ति वेरी एक्सीलेंट थिंग काल व्याख्या करेंगे मजादार व्याख्या भक्ति निरपेक्ष है किसी आचार्य का हिम्मत है वो भी जो आया है उसका भी अंदर में शरणागति है हाँ महाराज हम प्रतिज्ञा करके बोलते हैं सालग्राम छोड़कर हमको भक्ति चाहिए ठाकुर जी छोड़कर हमको कुछ नहीं चाहिए बोल सके कोई बोलो कोई प्रतिज्ञा करके बोले सालगाम को उस पर तक हाथ में कोर बीमार हो जाएगा स्पर्श करके बोलो भगवान चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान मिलेगा इसलिए भक्ति वाले तीत चित्त चिल्लाते हुए बोलते हैं भगवान चाहिए तो अभी मिल जाएगा आ बोलेगा हमारा गुरुजी का मिला है गुरुजी का मिला पोपात को एक आदमी प्रश्न किया काल चर्चा करेंगे हाँ एक दिन में सब करेंगे दो चार घंटा क्या फायदा नहीं है का याद करा दोगे हाँ? इस विषय में चर्चा करेंगे पोपात को प्रश्न किया आप बोलते हो आप हाँ? एक दिन में इतना खाना दे तो हजम नहीं होगा चढ़ जाओगे मेरा सर का ऊपर नाचना शुरू कर दोगे हम आरती आस दर्शन करके ही जाएंगे क्योंकि आज है रास पूर्णिमा तिथि आज वृंदावन में रहते तो हमारा आनंद का सीमा नहीं बच्चा का माँ भी इधर दौड़ते इधर दौड़ते आज इधर हैं इधर भी रास होगा ठाकुर जी का हैं ना ना ये सब तुम एक किताब है पढ़ लोगे एकादशी महत्व हम आनिक करें जल्दी हमारा टाइम नहीं है फूल इसको मारे इसको कितना मारे प्रेम के द्वारा आवाज़ होता है जोर से लेकिन अलगा मारते हैं जोर नहीं मारते बहुत बाकी है और हम पाठ पाठ कर जाओ अपना अपना आल्ली कर लो आरती दर्शन करेंगे परिक्रमा करें फिर गो गो गो गो गो